पूर्णमद पूर्णमित पुरा पूर्णम गज पूर्ण पूर्णमेवाशिष्य ओ सागवीता चतुर्दश अध्याय अंतिम श्लोक के ऊपर विचार चल रहा था जिसमें ये चतुर्दश अध्याय का जो प्रारंभ किया गया त्रयोदश अध्याय के 21 श्लोक में कहा था पुरुष प्रकृति स्थोई भूंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संकुश सदस्य जन्मश्लोक त्रयोदश अध्याय के इक्कीसवां श्लोक है उसमें कहा था ये जो आत्मा है परमात्मा है पुरुष माने चेतन प्रकृति के साथ संग करके प्रकृतिस्थ हो गया हमारे शरीरस्थ हो गया प्रकृति का कार्य को प्रकृति कहा यहां शरीर में आत्मबुद्धि कर गया अपने स्वरूप के आत्मज्ञान से ऋषि को प्रकृति स्थित कहा गया प्रकृति स्थित जो पुरुष है पुरुष आप प्रकृति भूमते प्रकृति जान गुण प्रकृतिजन्य जो गुण है उनका भोग करता है सुख तो कार्य का भोग करता है प्रकृतिजन्य गुण सत्गुण का कार्य सुख है रैद गुण का कार्य कर्म दुख है कमग्र तो का अज्ञान आदि विद्र है इनको भोग करता है प्रकृतिस्थ होने पर माने शरीर में आत्म बुद्धि करने पर यह कहा गया था कि सद असद में जो जाना होता है इसको कारण क्या है ये प्रकृति के साथ संग करने से यदि प्रकृति से अलग होता शरीर से अलग होता विचार से तो सदअ्यो देवादि होने नारकादि पशु आदि होने में नहीं जाना पड़ता है इसको अपने स्वरूप में रहता कारण गुण सौ गुण के साथ जो संघ कर दिया इसने प्रकृति के जो गुण है सुखाधि गुण उसमें आसक्ति इस कारण तत्त तत योजना में इसको जाना पड़ता है एक कारण है ये बताया गया था त्रयोदश अध्याय के इक्कीसवें श्लोक में उसी को लेकर के पांच प्रकार के संकाय हो आ गई जिज्ञासा आ गई प्रकृति के साथ संघ इसको कैसे होता है इस पुरुष का आत्मा का प्रकृति मैंने शरीर सारी राज्य के साथ संबंध कैसे होता है के साथ और गुण कौन है कैसे बांधते हैं तीसरा प्रश्न प्रकृति के साथ कैसे होगा और गुण क्या है कैसे बांधते हैं और गुणों से मुक्त होने के उपाय क्या है और जो गुणातीत हो गया उसका लक्षण क्या मुक्त कुछ उसका लक्षण क्या है यह पांच प्रश्न था उसी का उत्तर देते देते या समाप्ति के ऊपर ये श्लोक है उसी का उत्तर है सारे देते आए गुणज्ञा जब सत्व रजस्तमित गुणा प्रकृति संभवा कारण गुण सौ सदस्य जन्मशु ये कहा था ये प्रकृति के गुण है तीन गुण निबंधन महाबाहो देहेन संजे देह संग देन संगीना कहा था माने सत्गुण रजगुण तमगुण करके प्रकृति से उत्पन्न गुण माने प्रकृति जो त्रिगुण प्रकृति स्वरूप गुण नहीं सुख तो कार्य गुण लिया प्रकृति कार्य रूप गुण लेना है ये तीन सदगुण का कार्य है सुखा सुख सुखाकार वृत्ति कर्माकार कर्म कर्मगुरु बोलता है रजगुण बढ़ते समय होता है विद्रालस आदि तमगुरु के कार्य होते हैं तो ये गुण माने ये तीन गुण कार्यरूप गुण सत्व रजस्तम त्री गुण प्रकृति संभव निबंधन महाभाह तीन गुण है, है। सदुगुण रविगुण तो मूल कहते हैं अभ्य जो अविनाशी जो आत्मा है जिसका जन्म ही नहीं है उसको बांध देते हैं शरीर के साथ निबंधन शरीर में बांध देते हैं मैं मनुष्य हूं इस भाव में ला देते हैं गुण तीन गुण काम करने वाले होते हैं कहा गुण का स्वरूप बता दिया सत्तम रजस्तमय प्रकृति संभव कैसे बांधते हैं तो आगे खसंग कर्मसंगे अज्ञानस है तत्व निर्मल प्रकाशम गुरुस्वूपताया सुखसंग बदना ज्ञानसा रख रजोरागात्मक विद्दि त्रृष्टा संगसमुद तन्बद्धना पौंते कर्मसि तमस्तानज बिदि अज्ञान से उत्पन्ना तमस्तानज बिद्दि मोहनमंर्वदेहना प्रमाल निद्रा कन्या बदराज भारत तो ने कहा था इन अपने अपने कार्यों से बांध देते हैं तीनों गुण अब बंधन से मुक्त कैसे होगा त्रिगुणात्त होना पड़ेगा उसको उसके लिए क्या है मामच योग अभ्यपिचारिणा भक्ति योग सेवतें सगुणान समतान ब्रह्म भूया कल्पत्या अभी अभी पूर्व श्लोक में कहा था ये सबसे श्लोक में बोल के आए मैं जो सविशेष परमात्मा हूँ ईश्वर हूं उसके जो उपासना के बल पर ये गुणों को पार कर जाते हैं उपासना जब तक सविशेष की उपासना नहीं करेगा व्यक्ति तब तक गुणों से पार होने पाएगा हाँ। और निर्विशेष में जाना संभव नहीं है निर्विशेष भाव को उपलब्धि करना संभव नहीं है तो ये मामच व्य विचार्य भक्ति योगर से वते सगुणान समति तैतान ब्रह्म भूयाल्पति कहा मैं मैंने परमेश्वर सविशेष ब्रह्म ईश्वर की उपासना अब भक्ति बने उपासना व्यविचार करने वाली जो कभी करे कभी न करे निरंतर परमात्मा का चिंतन है? भक्ति योग सेवत है जो सेवन करता है सब गुणान समित वही व्यक्ति इन गुणों को अतिक्रमण करके सम्यक अतित्यता गुणान कहा सम्यक प्रकाश है इन दोनों गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म भू आए फिर निर्विशेष ब्रह्म होने के लिए सामर्थ्य तब प्राप्त करेगा गुणातीत होने पर गुणातृत होने का साधन है औसत है सब गुण की उपासना जब तक जीवन उपासना है तब तक तो जरूर वहां में जाना संभव नहीं चाहे इस जन्म में हो चाहे पर जन्म आगामी जन्म हो चाहे जन्म का साधन हो साधन किसी का जन्म का काम कर जाता है और किसी का वर्तमान भी करना होगा क्यों सफल नहीं हुआ तो आगे भी करना होगा साधन जब तक साधन है तब साध्य होता नहीं तो पहले उपासना जीवन में जरूरी है उपासना के द्वारा गुणातीत होता है ईश्वर इस्त्र की उपासना करने से गुणातीत हो जाता है तब ब्रह्मभूया एक अल्पते कहा था पुर्व श्लोक में तब ब्रह्म होने के लिए सामर्थ्य प्राप्त करता हो यानी विशेष ब्रह्म भाव में पहुंचने के सामर्थ्य प्राप्त करता है था था। तो ब्रह्मभाव में पहुंचा हुआ व्यक्ति का लक्षण यह बता रहे हैं गुणातीत पुरुष का जो लक्षण है मुक्त से लक्षण किम कहा अंतिम प्रश्न में पांच प्रश्नों में से मुक्त पुरुष का लक्षण क्या है यह लक्षण जो मुक्त गुणातीत हो चुका है सविशेष परमात्मा की भजन के माध्यम से तो उसके यह कहने चाहते हैं ये कहा था ब्रह्मोड़ी प्रतिष्ठा हम अमृत से व्यश्वत से धर्म से सुख से कांति कस्य जब गुणातीत हो जाता है उस काल में परमात्मा में अपने में भेद नहीं रखता गुणातीत होने पर अवेद दृष्टि में पहुंच जाता है तो अवैध दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषयम मन स्नानम मनोमल इंद्रिय निग्रह कहा था मनोमला त्याग सौचम इंद्रिय स्नानम मनोमला त्याग सौचम इंद्रिय निग्रह का हुआ है अभेद दर्शन ज्ञानम का अभेद दर्शन परमात्मा के साथ अभेद अहम ब्रह्माष्टमी होना ये ज्ञान है किंतु ये ज्ञान ऐसा नहीं होगा त्रिगुणातीत होने पर ही होगा जब तक शरीर भाव में रहेंगे तब तक नहीं शरीर भाव से ऊपर होना पड़ेगा गुणातीत है तो त्रिगुणातीत होना होगा उसके लिए साधन है ईश्वर के भजन सविशेष परमात्मा का भजन सेवन कही है तो अवेद दर्शन ज्ञानम कहा हुआ अवेद दर्शन को ज्ञान कहा जाता है ध्यानम निर्विषयम माना ध्यान क्या है विषय रहित हो जाना चित्तवृत्ति निरोधक है ना उसी के साथ संबंध रहा ध्यान माना क्या है चित्तवृत्ति का निरोध हो जाना ये तो एक सूत्र ध्यान है निर्विषयम माना बोल दिया विषय रहित होना तो चित्तवृत्ति का निरोध होगा ही विषय रही तो वना मन में कोई किसी प्रकार का विषय ना आए उसको ध्यान कहा जाता है स्नानम मनोबल त्याग स्नान क्या है कहा मन के मल को त्यागना मन के मल काम क्रोध लोभ मोहम्मद बात्सर्य छह प्रकार के मल है यहां तो उसको त्यागना ये स्नान मुख्य स्नान शौचम इंद्रिय मैने शुद्धता मैंने क्या है इंद्रियों को निग्रह करना अपने अपने अधीन करना शुद्धता कहा सौ समय इंद्र निग्रह कहा जाता है तो यही है तो सविशेष ब्रह्म की उपासना के द्वारा जो गुणातीत हो गया है व्यक्ति तो उसके मारे शरीर भाव से ऊपर गुणातीत होना मैंने शरीर भाव से ऊपर हो गया है ऐसी स्थिति के व्यक्ति के स्वरूप बताते हैं मुक्त से लक्षण क्यों कहा था पांच प्रश्नों का अंतिम प्रश्न में उसका लक्षण यही है ही मारे यमाद कारणात जिससे कि वो गुणातीत हो चुका है सभी से सविशेष उपासना के माध्यम से यही मानी यश बात कारण आप ब्रह्मणों अहम प्रतिष्ठा उस काल में मेरे से ब्रह्म भिन्न ही बुद्धि होती नहीं उसकी ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूं मेरे में ही ब्रह्म अंतिम में प्रतिष्ठित होता है माने साधन अवस्था में द्वैत रूप से साधना शुरू करता है व्यक्ति साधना शुरू करता है द्वैत रूप में मैं भिन्न हूं परमात्मा भिन्न है परमात्मा बड़े हैं मैं छोटा हूं ये बुद्धि है मैं उनका सेवक हूं वह सब्य हैं इत्यादि भावना होती है तो किंतु तो? चलते चलते चलते अंतिम में जब परिपक्व अवस्था में पहुंच जाता है तो अहम ब्रह्मास्मि पहुंचता है ब्रह्म के प्रतिष्ठा में ही हूं वो ब्रह्म के यही आ, आ, अंतिम जाते जाते यही मिलता है ब्रह्म बाहर नहीं मिलता जो व्यापक तत्व तो ब्रह्म है ब्रह्म व्यापक मैं, मैं ही हूं यह बुद्धि में है ये त्रिगुणातीत होने के बाद मैंने सविशेष के भजन के बाद इससे त्रिणातीत हो जाता है त्रिणातीत होना शरीर आदि से अपने को अलग हो जाता है उस काल में वो अलग हो जाता है तब उस स्थिति में मैं ब्रह्म के प्रतिष्ठा में हूं बता प्रतिष्ठा थी अस्मिन यदि प्रतिष्ठा जिसमें आकर के रह जाता है जो व्यक्ति उसमें प्रतिष्ठा कहते हैं ब्रह्मणो ही मैंने इसमार कारण ब्रह्मणो अहम प्रतिष्ठा मैं प्रतिष्ठा हूं ऐसा समझता है गुणातीत व्यक्ति यही प्रति अहम ब्रह्मास्वी प्रति उसकी होती है कैसा ब्रह्म है तो ब्रह्म का विशेषण बहुत सारे लगा दिया अव्ययस्य जो मरते नहीं अमर है पहले मेरे मरते में बुद्धि थी वो जो अमृत ब्रह्म है अमर ब्रह्म है मरण धर्मा से रहित है उसके मैं प्रतिष्ठा हूं मेरे में वो ब्रह्म अंतिम में एक होकर पाया जाता है अहम ब्रह्माश्मी बुद्धि यही बननी है और अव्यव अविनाशी अविनाशी जो ब्रह्म है सब ष्ट है सारे ब्रह्म का विशेषण है और शाश्वत नित्य है जो ब्रह्म उसके में प्रतिष्ठा हुई यही अर्थ है धर्म से धर्म है वो धर्मरूप है सुख से सुख रूप है माने आनंद स्वरूप है सुख माना आनंद और एकांति से कभी भी विचार नहीं होता उसका शरीर आदि तो आए गए आए गए बस कितने आए गए जैसे रियल कितने आते जाते लाइन जो का त्यो है ऐशो ब्रह्म ऐकांतिक है अब व्यपिचारी है शरीर आदि व्यविचार कर है कितने बार शरीर आए गए कौन कौन शरीर आए असंख्य शरीर आए गए आगे भी आएंगे जाएंगे चलता रहेगा जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक ज्ञान चंतु उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता ऐकांतिक है व्यभिचारी है अनैकांतिक मानी व्यभिचारी होता है व्यविचारी तो नहीं है हमेशा कहता ऐसे ब्रह्म का मैं प्रतिष्ठा हूं ये कहता है गुणातीत होने के पश्चात मन में भावनाएं जम जाती उसकी ये ब्रह्म प्राप्ति यही है ये कहना है ठीक है मैं कहा था विद्वान ब्रह्म इत्रता हेतु पृथ्छती ब्रह्मा विद्वान जो हो गया आत्मवत्ता हो गया गुणातीत हो गया जब सविशेष परमात्मा की उपासना के द्वारा गुणातीत हो गया पूर्व स्वयं संबंध है ये मानस्य विचार भक्ति हो गए सबुणान समितान हो या कलपति यही है ना। तो ब्रह्म होने के लिए समर्थ होता है कैसे समर्थ होता है ये होगा हम प्रतिष्ठा रूप से समर्थ होगा मैं अहम ब्र... ब्रह्मास्ट भी बोलेगा अब अहम मनुष्य बुद्धि नहीं रहेगी उसकी यही ब्रह्म की प्रतिष्ठा होना है विद्वान ब्रह्म विद्वान मैं आत्मव्यता गुणातीत त्रुणातीत व्यक्ति ब्रह्म ही है इत हेतु प्रसिद्ध इस विषय हेतु पूछता है क्या कारण है वो ब्रह्म होना उसका एक क्षण पहले तक तो, तो मैं मनुष्य हो भावना थी उसकी अब मैं ब्रह्म हूं बोलता है क्या कारण है तो कहता कुत कुतः वो कैसे ब्रह्म हो पाएगा क्या कारण है क्यों तो मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं समझता वो मेरे में ब्रह्म आश्रित अंत में जाकर नहीं होता है साधना काल में द्वैत बुद्धि से चलता है व्यक्ति चलते चलते आज तक किसी को अगर परमात्मा की उपलब्धि हो तो हम तो है हुई है इधम तो नहीं नही तो इधम तो है ना होता है वो विषय होता है हम तो है है किसी को भी अगर हुई हो परमात्मा की उपलब्धि तो हम तो है तो नम ब्रह्मास्त में यही वृत्ति बनी जिसकी भी बनी हो ज्ञानी बढ़ित हो यही है तो ये कहा है ब्रह्मा माने परमात्मा जो परमात्मा है उनका उस परमात्मा का ही माने इस्मात ही अभ्य है इस्मात विचारत कारणात ब्रह्मा परमात्मा अहम प्रतिष्ठा मैं प्रतिष्ठा हूं प्रतिपूर्वक स्थाधा तो है प्रतिष्ठा सिद्ध बदाज भी अंग से अंग प्रत्यय करके टाप लगा करके प्रतिष्ठा बनाया गया प्रतिष्ठा माने प्रतिष्ठा थी अश्मनित जिसमें आकर के रह जाता हो उसको प्रतिष्ठा कहते हैं जैसे सारे शरीर के प्रतिष्ठा पाद है पैर है पैर में आश्रित होता सारे शरीर पैर न हो तो शरीर का लुड़ जाएगा ठीक इस प्रकार है मैं प्रतिष्ठा हूं उस परमात्मा का निर्विशेष परम का कहना ही प्रतिष्ठा थी अश्विनित प्रति विग्रह है जिसमें प्रतिष्ठित होता हो उसको प्रतिष्ठा कहते हैं ब्रह्म इसी में प्रतिष्ठित है अहम में किसमें अहम में प्रतिष्ठित है प्रत्येगात्मा मैं प्रतिष्ठा हूँ कौन प्रत्येक आत्मा यांतरात्मा जिसको पहले जीव बोला जा रहा था कि शुद्धिकर्दी गुणातीत करने पर कुटस्थ हो गया यही मैं प्रतिष्ठा उस स्थिति में है जीवत्व तो भाव में कभी एक होना संभव नहीं जीव बाच्यार्थ है लक्ष्यार्थ कुटस्थ होता है त्रिगुणातीत होने पर लक्ष्यार्थ में पहुंचा हुआ है उस काल में ब्रह्म और इसका भेद करना संभव नहीं है स्थिति है उपाधि हटा दिया गया उपाधि विश्व जीव कहा जा रहा था उपाधि हटा दिया अंतकरण को हटा दिया शरीर आदि में आत्मबुद्धि समाप्त तो हो गई उस काल में परमाुभाव नहीं होता है एक ब्रह्म ही प्रतिष्ठा करते ही है अहम प्रतिष्ठा बोल दिया प्रत्येगात्मा अहम का अर्थ प्रत्येगात्मा ये अंतरात्मा मैं प्रतिष्ठा हूं मेरे में ब्रह्म प्रतिष्ठित है कहना है शीघ्रश्य कैसा ब्रह्म का प्रतिष्ठा हो तुम पूछा जाए त्रिश्य ब्रह्म इत्यादि प्रश्न है किस प्रकार के ब्रह्म का तुम प्रतिथा हो सविशेष का निर्विशेष का कुछ किसका तो कहते हैं अमृत्य जो अमृतस्य अविनाशिना का जो विनाशी नहीं है अमृतस्य अविनाशिनो अव्यय अविकार का अमृत माने अविनाशी है वो और अव्यय माने क्या है अविकारी विकृत नहीं होता जिसका निर्विशेष ब्रह्म विकृत होगा ही नहीं अमृत से कथा अविनाश न जो मरण धर्म नहीं है जो ब्रह्म उसका मैं प्रतिष्ठा हूं अभ्यास में अभिकारीण ब्रह्म वही ब्रह्म का विशेषण है अभिकारी है विकारी नहीं है शाश्वत से चतुर्थ विशेषण लगा दिया मैं नित्य से शाश्वत ने नित्य नित्य जो ब्रह्म है और धर्म से मानी ज्ञान योग धर्म प्राप्ति से कहते हैं धर्म मानी क्या है ज्ञान योग रूपी योग के द्वारा प्राप्त धर्म है वो तो, ज्ञान रूपी योग ज्ञान से प्राप्त होने वाला धर्म है धर्म वही धर्म धारा सर्वम जगति धर्म सबको धारण करता है इसलिए धर्म कहा गया उसको ज्ञान रूपी योग जो ज्ञान ही योग है उसके द्वारा प्राप्त होता है वो ज्ञान रूपी योग धर्म से प्राप्त होने से धर्म शब्द से कहा गया है उसको सुख माने आनंद रूप से माने आनंद स्वरूप है सत्यम ज्ञान आनंद प्रभ इत्यादि आनंद ब्रह्म विजानात इत्यादि सु, है सुख माने आनंद स्वरूप जो प्रमेगा मैं प्रतिष्ठा हूं यही है और एकांति कश्य माने कहा मारे अव्यपिचार व्यपिचारी है ये अव्यपिचारी है सदा सर्वदा स्थित है वो ऐसा है अमृतादी स्वभाव से परमात्मा ना जो परमात्मा का स्वभाव कैसे अमृत है अव्यय है शाश्वत है धर्म है सुख आनंद स्वरूप है एकांति का ऐसे पर ब्रह्म का विशेष हुआ अमृतादी स्वभाव से जो ब्रह्म परमात्मा निर्विशेष ब्रह्म अमृतादी स्वभाव वाला है उसका परमात्मा ना प्रत्येगात्मा प्रतिष्ठा ये अंतरात्मा ही प्रतिष्ठा है उसकी यही पाया जाता है वो ब्रह्म अंतिम बजा करके प्रतिष्ठा सम्यक ज्ञान न परमात्मतया निश्चयते सम्यक ज्ञान यथार्थ ज्ञान श्रुति से तत्व से आदि के सुनने के पश्चात जो ज्ञान होगा उस वो ज्ञान के माध्यम से परमात्मा रूप से निश्चित होता है प्रत्येगात्मा यही प्रत्येगात्मा अंतरात्मा ही परमात्मा रूप से निश्चय होता है यही परमात्मा है अंतिम जागे सिद्ध हो जाता है निश्चित ब्रह्म भूजा इसी को कहा पूर्व लोग ब्रह्म भूजा ब्रह्म रूप में नहीं था जब तक गुणातीत नहीं हुआ था गुणातीत होने पर ब्रह्म होने के लिए समर्थ हो जाता कहा था यही है इसका तदे तत् उत्तम कहा उसी को कहा था ब्रह्म भूया कल्पते उक्तम इसी बात को बताया पूर्व श्लोक में ब्रह्म भूयाय कल्पते करके मैंने गुणातीत होने पर गुणातीत होने के लिए सविशेष उपासना है नाम से भक्ति होने से बते सगुणान समित तैतान ब्रह्म भूया कल्पते कहा हुआ यया च ईश्वर शक्तिया भक्ता अनुग्रहा प्रयोजनाय ब्रह्म प्रतिष्ठते तत् प्रवर्तते सा शक्ति ब्रह्म अहम शक्ति शक्ति मतोर अन्य अभिप्राय कहते हैं जिस ईश्वर शक्ति के द्वारा परमात्मा शक्ति विशिष्ट होने जगत की मानी उत्पत्ति स्थिति लय करेंगे सामर्थ्य रखते हैं अनुग्रह निग्रह करेंगे सामर्थ्य रखते हैं शक्ति विशिष्ट होने ये जो हम ब्रह्मास्त्र भाव प्राप्त होने वाले शक्ति रहता है शक्ति से पूर्व अवस्था की बात है ही है शक्ति विशेष होने पर ईश्वर कहते हैं अनुग्रह निग्रह करने वाले वही होते हैं यही है यही आचरण ईश्वर शक्ति है जिस ईश्वर शक्ति के द्वारा महामाया बोलते हैं अज्ञान आदि जो भी बोलते हैं ईश्वर की शक्ति विशेष के द्वारा भक्तानुग्रह आदि प्रयोजन जो भक्त को अनुग्रह करना आज निग्रह करना किसी को प्रताड़ित करना किसी को कृपा करना दोनों काम किया जाता जिस है, है।, प्र... प्र... है। जिस शक्ति के माध्यम से भक्तानुग्रह आदि प्रयोजन आया आदि से लेना है निग्रह अनुग्रह निग्रह आदि प्रयोजन के लिए ब्रह्म प्रतिष्ठाते ब्रह्म की ब्रह्म प्रतिष्ठित हो जाता है प्रवर्तते प्रमुख की प्रवृत्ति हो जाती है भक्तों के लिए अनुग्रह जिस शक्ति के द्वारा सा शक्ति ब्रह्म ब्रह्म वह शक्ति ब्रह्म मही हो शक्ति शक्ति बतौर अन शक्ति और शक्ति मान को करके कहा वह ब्रह्म मई जिस शक्ति विशिष्ट होकर के ब्रह्म ऐसे काम कर जाता है अनुग्रह निग्रह करने के सामर्थ्य रखता है वो शक्ति विशिष्ट ब्रह्म मैं ही हूं वो शक्ति मैं ही हूं मेरे द्वारा ही वो अनुग्रह निग्रह कर सकता है इत्यादि यह प्राय कहा अथवा ब्रह्म की प्रतिष्ठा कहा ब्रह्मो प्रतिहा पहले तो प्रत्येगात्मक प्रतिष्ठा करके अथवा ब्रह्म माने सविशेष परमात्मा लेना ईश्वर लेना उसके प्रतिष्ठा निर्विशेष ये भी आ सकता है इसका प्रतिष्ठा होकर था माने, हम तो निर्विशेष में हम करना है तो ब्रह्म माने सविशेष ब्रह्म का प्रतिष्ठा निर्विशेष है जैसे बर्फ प्रतिष्ठा क्या जल है जल भी है वो जल ही है जल से अतिरिक्त नहीं हो सकता उपाधि के कारण से माने उसको बर्फ कहा गया था बर्फ तो कहा गया था उपाधि के कारण क्या उपाधि शीतथा ठंडी के कारण कोई जल जमा हुआ है ठंडी के कारण और उपाधि हटाना मन को पड़ेगा गर्म ताप लगाना पड़ेगा क्या हो उपाधि हटी जानिए लोग ठीक इस प्रकार है सविशेष जो होता है निर्विशेष ही होता है उपाधि के कारण सविशेष रूप में हो करके काम करता है स्थिति थी निर्विशेष में कोई कार्य हो नहीं पाता सविशेष में होता है पानी से मारेंगे किसी को तो कुछ ही और कोई बर्फ बन जाएगा उसे मारेंगे तो चोट लग जाएगा शक्ति सविशेष में है निर्विशेष में नहीं है तो इसलिए कहते हैं अथवा जो सविशेष परमा ईश्वर है उसके प्रतिष्ठा निर्विशेष परमात्मा मैं हूं मैं निर्विशेष हूं गुड़ाती तो अनुग्रह निर्विशेष अवस्था में हूं मैं वही मैं हूं सविशेष जो परमात्मा है ईश्वर उसके प्रतिष्ठा मैं हूं ऐसे भी हो सकता है पहले तो निर्विशेष अर्थ क्रिया निर्विशेष परमात्मा की मैं प्रतिष्ठा हूं अहम प्रतिष्ठा ये तो प्रतीकात्मा या अहम प्रतिष्ठा अब सविशेष की प्रतिष्ठा मैं हूं यह भी अर्थ हो सकता है ये कहना चाहते हैं अथवा ऐसी व्याख्या करना दूसरी व्याख्या ब्रह्मशब्द वाच्यत्वाद सविशेष भी ब्रह्म शब्द का वाच्यार्थ है क्या है वो लक्ष्यार्थ निर्विशेष है ब्रह्मशब्द का जो लक्ष्यार्थ निर्विशेष होता है और सविशेष वाच्यार्थ है ब्रह्मशब्द वाच्यत्वा सविकल्पक ब्रह्म या ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्मो ही प्रतिष्ठा हमें का सविकल्पक ब्रह्म माया ब्रह्म ईश्वर जिसको बोलते वाच्य है वो ब्रह्मशब्द का वाच्य तो है वो बाच्य होने से प्रम, तस्य ब्रम्हो वो जो सविकल्पक ब्रम है विकल्प सहित है मैंने माया सहित है उस ब्रह्म का निर्विकल्प को हम मई कैसा हूं प्रतिगात्मा हम माने ये अंतरात्मा जो गुणातीत अवस्था में पहुंच रहे ये बोलता है हम प्रतिगात्मा में प्रतिगात्मा जो हूं निर्विकल्पक मेरे में कोई अभी विकल्प नहीं है क्यों गुणों से अतीत हूं माया के कार्य अतीत हूं निर्विकल्प को अहम हमें बना अन्य कोई नहीं है मैं ही हूं उसके प्रतिष्ठा मैं ही हूँ सभी कल्प ब्रह्म के जो वाच्य होता है ब्रह्म शब्द का वाच्य होता है उसकी प्रतिष्ठा मैं ही हूं मैं, मैं निर्विशेष रूप में हूँ किस रूप में निर्विशेष अपने को निर्विशेष भाव में जाकर के बोलता है पहले निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिष्ठा मैं कहा था अहम ब्रह्मा वृत्ति यही बनती है कहा पहली व्याख्या ऐसी थी अब की व्याख्या दूसरी प्रकार जो ईश्वर है सविशेष ब्रह्म है ब्रह्मश्द का वाच्य होता है वो उसका लक्ष्यार्थ मई हूं निर्विशेष मई हूं निर्विकल्पक निर्विशेष अहमेव मई हूं अहम मारे प्रत्येक आत्मा ये अंतरात्मा अन्य नहीं ये कोई ब्रह्म हूं प्रतिष्ठा कहा अन्य कोई प्रतिष्ठा नहीं मैं ही प्रतिष्ठा हूं पहले निर्विशेष का भी मैं प्रतिष्ठा कहा था अभी सविशेष का प्रतिष्ठा भी मैं हूं पहले को लेकर के हम कहा था अभी बाच्य को लेकर के मैं होता ये कहा प्रतिष्ठा मैंने आश्रय भाई आश्रय हूं जो सविशेष ब्रह्म का आश्रय मैं ही होता हूं निर्विशेष आश्रय होता है सविशेष का मैंने बर्फ का आश्रय जली होता है किन विशिष्ट से ब्रह्म वो विशिष्ट कैसा ब्रह्म है वो कहते हैं सविशेष के लिए लगाते हैं वो ऐसा ब्रह्म है विशिष्ट तो उत्तर देते है कि विशिष्ट से और अमारा धर्म कैसे अमृत का अर्था धर्म वाला हूं मैं धर्म मेरा धर्म मरने वाला नहीं ऐसा ब्रह्म का मैं प्रतिष्ठा हूं अर्था है और व्यय से मेरे व्यय रही तो से कभी उसका अभाव नहीं होता हमेशा है उसके मैं प्रतिष्ठा हूं चिंच और विकास शाश्वत से जगह जो शाश्वत है नित्य है उसका मैं प्रतिष्ठा हूँ ये अर्थ होता है मैं आश्रय हूं निर्विशेष सविशेष का आश्रय निर्विशेष होता है यही है नित्य से कहा शाश्वत का धर्म से माने ज्ञान साह लक्षण से प्रमाश भी जो ज्ञान होता है यही है धर्म यहां सुख से मने तज्जन जो ज्ञान होगा तो तजन आनंद होगा आनंद का और ऐकांतिक से मनेत नियत ऐकांत नियत है हमेशा मानेभिचारी हो व्यभिचारी नहीं सदा सर्वदा है उसके मैं प्रतिष्ठा हूं प्रतिष्ठा हमित करते थे मैं प्रतिष्ठा हूं कई अर्थ होता है इसका माने पहले निर्विशतर का अर्थ लेकर के हम प्रतिष्ठा कहा दूसरी अथवा करके दूसरी व्याख्या में सभीक्ष प्रतिष्ठा तो मैं हूं होता है बाच्यार्थ होगा उसका लक्ष्यार्थ ही प्रतिष्ठा होती है शब्द बाच्य और लक्ष्य दो प्रकार से शब्द का प्रयोग किया जाता है बाच्यार्थ का लक्ष्यार्थ में प्रतिष्ठा होती है लक्ष्यार्थ में होना रहना होता है कई कहना है या भाग त्याग लक्षणा करके किया जाता है या कुणातीत हो गया तो उपाधि अंशों को त्याग दिया उसने इस तरह से मैं प्रतिष्ठा हूं कर रहा है माने जब कुणातीत हो गया तो तीनों शरीरों से ऊपर की अवस्था में है वो तो उस स्थिति में मैं मनुष्यों का नहीं सकता गुण का अभाव है तो हम ब्रह्मा हम परमात्मा ये सिद्ध हो जाता वह तो ये कहा तो हेतु पूछा था पूर्वादि ने कैसे वो ब्रह्म हो जाता है कुतह तो इत्यादि पूछा था कुतः पूज्य थे तो ब्रह्म भूया कल्पते कैसे बोल दिया गुणादित्य होने पर पूर्व श्लोक में ऐसा कहा था ब्रह्म भूयाय कल्पते कहा तो सगुणान समित्य इतान ब्रह्म भूयाय कल्पते तो ब्रह्म कैसे बनेगा वो प्रश्न था तो उसका उत्तर तत्र महा उसका उत्तर महा उत्तर देते हैं उच्चतः ग्रंथ से उत्तर दिया ठीक है ब्रह्मी प्रतिष्ठा हम क्यों ब्रह्म होने के समर्थन में ब्रह्म का प्रतिष्ठा हो ऐसी बुद्धि बुद्धिमय हो अभी गुणात पर ही कहा शब्द से असति बाध के मुख्यात ग्रहण में प्रत्य ब्रह्म शब्द का देखो प्रयोग कई जगह होता है ब्रह्म में वेद को भी ब्रह्म बोला जाता है माया को भी ब्रह्म कहा गया जैसे इसी अध्याय में कहा था माम यो निर् बहुत ब्रह्म तस्मिन काम प्रधान हां जगत के कारण यो तो महान ब्रह्म है माने प्रकृति है वो ब्रह्म शब्द का वहां भी प्रयोग है और ब्रह्म माने वेद भी है ब्रह्म माने सविशेष ब्रह्म माने निर्विशेष तो यह ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या करना ब्रह्मा ब्रह्मंत्र तो विभक्ति है यहां ब्रह्मीम ब्रह्म शब्द है षठी है, है ब्रह्म शब्द का तो कहते हैं ब्रह्म शब्द यदि बाधक को ही न हो तो क्या मुख्य अर्थ लेना चाहिए क्या लेना चाहिए यदि बाधक हो तो गौण प्रयोग होगा जैसे मनुष्य को बालक को एक सिंह बोल दिया जाता है तो सिंग सिव का बाद होता वह सिंह हो नहीं सकता एक बालक है वह गौण प्रयोग में अर्थ कर दिया जाता है बालक मैंने सिंगर का कुछ गुण है उसमें क्रूरत्व क्रूरत्व गुण के कारण सिंगर कह दिया तो अग्निर अग्निर्मा को बोल दिया जाता ये बालक तो अग्नि है ऐसा बोल देते हैं ये गौण प्रयोग है मुख्य प्रयोग नहीं है मैंने अग्नि के ऊपर में पति रखने में पानी गर्म होता है इसके सिर में रखन पर क्या है नहीं होगा एक बालक के लिए का प्रयोग होगा होने पर वह मुख्य दृष्टि में अग्निशब्द का प्रयोग नहीं कर सकते गौण वृत्ति से लेना पड़ेगा मैंने अग्नि का कुछ गुण है यार तेजस्वीपना है इसलिए ऐसा कहा जाता है तो ब्रह्म शब्द आया हुआ यहां ब्रह्मणों की प्रतिष्ठा हमें तो ब्रह्म शब्द से असत बाधक कोई बाधक न हो बाधक हो तो गौण अर्थ में लेना पड़ेगा ऐसे यह कोई बाधक दिखता नहीं है असति वादक है मुख्य अर्थ ग्रहण अक प्रत्या मुख्य अर्थ लेना होगा ब्रह्मा निर्विशेष क्या लेना है वादक न होने पर ऐसा होगा निर्विशेष को ही लेना होगा एक करके कहा परमात्म कर परमात्मा जो है ना उसका मैं प्रतिष्ठा हूं ये अर्थ है तम प्रति प्रत्यगात्मा यत तो तम मैंने परमात्मा प्रति जो परमात्मा उसके प्रति जो ये प्रत्यगात्मा है अंतरात्मा है यहाँ, जो प्रतिष्ठात्म जो प्रतिष्ठा कहा गया ब्रह्म प्रतिष्ठा अहम कहा सिद्ध उसको सिद्ध करते हैं तद उपाद ये उसको सिद्धि करते हैं कैसे प्रतिष्ठा होता है ब्रह्मा का गुणातीत तो होने पर ब्रह्म के प्रतिष्ठा हो जाता है जा जा जा। प्रतिष्ठि अस्मिनित जिस प्रति जिसमें प्रतिष्ठित होता हो पर ब्रह्म उसको प्रतिष्ठा कहा गया इसी में प्रतिष्ठित होता है शरीर आदि से ऊपर की बुद्धि होगी जब उस में अहम ब्रह्मास्म वृद्धि रहेगी उस काल मनुष्य की वृत्ति रह नहीं सकती शरीरवास ऊपर है जब गुणातीत हो गया है प्रतिष्ठित अस्मिन इसी में परमात्मा प्रतिष्ठित होता है इसलिए इसको ब्रह्म की प्रतिष्ठा कहा गया यही कहना है यदि ब्रह्मा प्रत्येगात्मा ने प्रतिष्ठित है जो ब्रह्म द्रिवेश ब्रह्म इस प्रत्येगात्मा अपने अंतरात्मा में जो अहम अहम हो रहा जो यहां इसमें प्रतिष्ठित होता है जो ब्रह्म तत्किन विशेष ब्रह्म तो तत्पर है ब्रह्मा वो ब्रह्म क्या क्या विशेषण वाला क्या विशेषण वाला विशेशा विशेशा ब्रह्मा ब्रह्म पांच विशेषण है उसमें अमृत से अभ्य शाश्वत धर्म से सुख से छह विशेषण है छह विशेषण युक्त ब्रह्म है सब सष्टंता है वह ब्रह्म भी ष्टंता है ब्रह्म का विशेषण सारे है इतने विशेषण से युक्त ब्रह्म कि प्रतिष्ठा मैं हूं मानी मैं भी यही धर्म हूं तभी तो होगा प्रतिष्ठा यही है अमृतस्य इत्यादि श्रोत कहा था भाषा में कहा था ब्रह्मण अविनाशिनो इत्यादि कहा अमृत मैंने अविनाशी यही है मैंने hmm. मरते नहीं अम, अमरते है अमृत है वही है मृत नहीं है, अमृत है इसलिए अविनाशी कहा अभ्यास मैंने अविकार विकृत नहीं होता जैसे मिट्टी के विकृत होकर इसे घट होना है ऐसे विकार नहीं होगा उसका कोई विकृत नहीं होता शास्वत से और धर्म से ने ज्ञान योग धर्म प्राप्त से कहा ज्ञान रूपी जो योग है धर्म है उसे प्राप्त है वो प्राप्त होने योग्य है इसलिए धर्म कहा उसको सुख सुख मैंने आनंद रूप से कहा आनंद आनंद स्वरूप है वो उस ब्रह्म का और एकांतिक व्यविचार जो व्यविचारी नहीं है इस ब्रह्म के मैं प्रतिष्ठा हूं इत्यादि एक कहा था टीका में कहते हैं तत्र अमृत शब्दा अव्यय सदश्य प्रवृत्ति परेरती है पहले अमृत विशेषण फिर आगे अव्यय विशेषण लगा दिया अमृत ऐसे दो विशेषण ये प्रवृत्ति है अमृत बोल दिया तो व्यय होगा नहीं उसका फिर अव्यय से बोलने की क्या आवश्यकता है प्रववृत्ति है इसका खंडन करते अभिकारिणा बोल दिया अव्यय का अर्थ क्या कर दिया उसका अर्थ कर दिया है अविनाशिना अमृतस्य का अर्था और अव्यय का अर्थ विकार नहीं होता जैसे मिट्टी का विकार घट होता इस प्रकार विकृत नहीं उसमें कुछ भी नहीं होता विकार होता ही नहीं है अज्ञान से कल्पना कर देते हैं लोग उसमें जैसे रज्जु में सर्प की कल्पना रज्जु बिगड़ती नहीं विकृत होती नहीं उस ठीक है इस प्रकार जगत की कल्पना कर देते हैं अज्ञान के कारण तो बिकृत ही होता अविकारी हो अभ्यकार था हो। ठीक है वह अपक्षय राहित्यम नित्य कहा हुआ है नित्य माए शाश्वत का अर्थ है नित्य कर दिया मैंने अपक्षय धर्म से रहित है जो जाए थे अस्थि बर्दते विपरते अपक्षय जो पंचम परिणाम है ना बिकार शरीर का वो वहां नहीं है यही आता है नित्य का अर्थ जो पंचम बिकार जिसमें लगा होगा अनित्य होता है वो नाश हो जाता है उसका आगे विनशी अवस्था आएगी उसकी यहां नहीं है षण तो विकार में जो पंचम विकार का निषेध किया है इस शब्द नित्य शब्द का शाश्वत का उसका अर्थ भाष्यकार नित्य किया नित्य माने यही पंचम विकार का है। नित्य तो मारे नित्य शब्द सूत्र में श्लोक में नहीं है भाष्यकार ने कहा है शाश्वत का अर्थ नित्य का तो नित्य मानी क्या अपक्षय राहित्यम अपक्षय धर्म रहित है माना पंचम विकार जैसे जनिमत पदार्थ में होता है उसमें नहीं है तीनों पूर्वाभ्याम और इसलिए पहले वाले विशेषों से होगा क्यों अव्यय कहा अमृत कहा उसके बाद में शाश्वत बोला शाश्वत नित्य नित्य माने अपक्षय धर्म से रहित तीनों का अलग अलग अर्थ है अमृत माने अमर धर्म अविनाशी और अव्यय माने विकार रहित और शाश्वत माने अपक्षय रहित तो, अमृत बोलो अव्यय बोलो शाश्वत बोलो एक ही अर्थ दिखता है इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार से अर्थ कर देते हैं तीनों ृक्ति न हो इसके लिए प्रसिद्धार्थ से धर्म से धर्म शब्द से ब्रह्मणी अनुपत धर्म मानते यागादि जानको धर्म कहा हुआ है यागादि लक्षण धर्म ये बोलते हैं तो अर्थसंग्रह यही बोलिया या? तो यागादि यागा व धर्म यागादि को धर्म कहा गया तो प्रसिद्ध तो वह है धर्म तो यहां ब्रह्म को धर्म कैसे बोलती शंका है प्रसिद्धार्थ से जिसका अर्थ प्रसिद्ध है धर्म का अर्थ क्या प्रसिद्ध है पुण्य पाप आदि अथवा यागादि जो बोले पुण्य पाप आदि पुण्य को धर्म कहा जाता है प्रसिद्धार्थ वो है वो धर्म शब्द का अर्थ तो प्रसिद्ध है ब्रह्मांड में तो अड्यी शर्ता वो तो वो धर्म कहां हुआ वो ये शंका आ गई तो कहा ज्ञान योग धर्म कहा हुआ है ज्ञान योग धर्म प्राप्ति से ज्ञान योग रूपी धर्म से प्राप्त है इसे धर्म कहा कहा गया अर्थ इंद्रिय संबद्धत्म सुखम व्यावर्तम ऐकांतिक से उत्तम ऐकांत से धर्म से ऐकांत सुख सुख कैसा सुख ऐका सुख माने अव्यचारी आनंद व्यविचारी आनंद नहीं एक कहा विषय और इंद्रिय जन्य जो विषय इंद्रिय संबंध से उत्पन्न जो सुख होता है अर्थ माने विषय इंद्रिय मान इंद्रिय ये दोनों के संबंध से जो सुख प्राप्त होता है जैसे चखु और रू, रूप का संबंध हो गया सुख होता है इत्यादि तो। अर्थ इंद्रिय अर्थ माने विषय विषय इंद्रिय जो संबंध से उत्पन्न जो सुख है उसको व्यावृत्ति कर रहे हैं वह सुख नहीं, नहीं। इसलिए विशेषण क्या लगा लगाते एकांति कैसे लगा क्या है यह तो बेविचारी है इंद्रिया विषय जन्य जो सुख होगा बेविचारी है कुछ क्षण बात में है तो अर्थ इंद्रिय मानी विषय इंद्रिय विषय इंद्रिय संबंध से उत्पन्न जो सुख है उसके व्यावृत्ति करने के लिए वो कैसे तो ऐकांतिक सुख कहा मान अभ्य सुखारी अभ्यचारी सुख रूप से कहा अक्षरा उक्त वहां वाक्यर्थम शब्दावली का अर्थ हो गया एक शब्द का अर्थ कर दिया अब वाक्य का अर्थ बताते हैं पदों का अर्थ कर दिया बाकी का अर्थ अमृतादि इत्यादि शब्द सब, से कहा था अमृतादि स्वभाव से जो अमृतादि जो छह धर्म जिसका स्वभाव है छह बताया वो विशेषण है ना अमृता अव्यय शाश्वत धर्म सुख एकांति का छह छह विशेषण है जिसका अमृतादि स्वभाव वाला जो ब्रह्म है परमात्मा ना वो परमात्मा का प्रत्येगात्मा प्रतिष्ठा ये बात की अर्थ होता है ये अंतरात्मा ये प्रतिष्ठा है ब्रह्म यही प्रतिष्ठित होता है अंतिम यही पाया जाता है ब्रह्म को कहीं ब्रह्म ये बुद्धि होती अंतिम में त्रिवातित होने पर किस रूप से त्रिवातित होने के बाद की बात है ये अमृता स्वभावश्य परमात्मा न प्रतिष्ठा सम्यक ज्ञान है ना परमात्मा प्रतिष्ठा कैसे सम्यक ज्ञान के द्वारा यथार्थ ज्ञान अहम ब्रह्मास्म ज्ञान होगा उसके परमात्मा ही निश्चय होता है यही है परमात्मा इस रूप से निश्चय होता है ये प्रतिष्ठा तदेतद ब्रह्म भूया कल्पति इसी बात को पूर्व श्लोक में ब्रह्म भूया कल्पते कहा था गुणातीत होने पर ब्रह्म होने के लिए समर्थ होता है यही बात यही बात को पूर्व श्लोक में कहा था ठीक हम है हमें कहते हैं प्रतिष्ठा यमाद यदि पूर्वे शब्द प्रतिष्ठा जिससे है इसलिए यमात प्रतिष्ठा उस ब्रह्म की प्रति ही का अर्थ प्रतिष्ठा माने ये है ना यस्मात्म यस्मात प्रतिष्ठा जिससे कि मैं प्रतिष्ठा हो परमात्मा की ये कहना है तस्मात् प्रत्येगात्मा परमात्मा तय निश्चय इसी रूप से मैं प्रतिष्ठा हूं इसलिए इस, इस प्रत्येगात्मा अंतरात्मा यह जो है इसी को परमात्मा से निश्चय किया जाता है ही ब्रह्म हूं यह निश्चय किया जाता है गुणातीत तो अवस्था हुए ये सिद्ध हो जाता है और गुण से बद्ध अवस्था होगी सुखादि में संग होगा विषय वैसे वैसे ही सुखादि में संग होगा मैं गिर गिड़ाता रहेगा मैं मनुष्य हूं इत्यादि करता रहेगा तो निश्चय कैसे सम्यक ज्ञान है सम्यक ज्ञान का तो निश्चय होता है परमात्मा प्रत्येकाम रूप निश्चय होता है यही प्रतिष्ठा करता परमात्मा जो है प्रत्येगात्मा परमात्मा से निश्चय होता है सम्य ज्ञान का द्वारा कौन सा ज्ञान सम्य ज्ञान ऐक्य ज्ञान अहम ब्रह्मास्म ज्ञान गुणातीत होने के बाद का ज्ञान यही है अश श्लोक से पूर्व श्लोक है ना ऐक्यवाक्यता महा इस श्लोक का जो है प्रतिष्ठा आदि अंतिम श्लोक है पूर्व श्लोक के साथ एक वाक्यता है पूर्व श्लोक के साथ में एक उसके बिलाकर के अर्थ लेना होगा इसका देता ही कहा था वह ब्रह्मभू कल्पते कहा हुआ था क्या कहा था आ, उसी के लिए यहां ब्रह्मो कैसा बनता है ये सिद्ध कर दिया यहां गुणातीत होने पर ब्रह्म होने के लिए सामर्थ्य प्राप्त करता है कहा था तो क्या कैसे सामर्थ्य आ सामर्थ्य आ गया मैं प्रतिष्ठा हूं उस परमात्मा की मैं हूं परमात्म ये में आ जाता है गुणातीत होने पर कहा विपक्षतम वाक्यर्थम प्रवचे बोलना इस तत्व वाक्य का अर्थ है तात्पर्य है उसको कहते यया इत्यादि कहा यया चाहश्व शक्तिया जिस ईश्वर शक्ति के द्वारा भक्तानुग्रह आदि प्रयोजन आया ब्रह्म प्रतिष्ठाते ईश्वर शक्ति के द्वारा भक्त के लिए अनुग्रह दायित्व और दुष्टों के लिए निग्रह इसके लिए ब्रह्म प्रतिष्ठित होता है आविर्भाव होता है मैंने सभी सविशेष अवस्था में आ जाते हैं वो ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म सविशेष बाद में आने का क्या है परित्राण साधुना विनाश्रह का निग्रह और अनुग्रह यही दिखता है साधुओं के लिए अनुग्रह करना है सत्पुरुषों का और दुष्टों दोस्त, के निग्रह करना है दंड देना है इसी के लिए मैंने परमात्मा शक्ति विशिष्ट हो जाते हैं स्थिति है यही कहा यही आज ईश्वर शक्ति जिस ईश्वर शक्ति के द्वारा भक्तानुग्रह आदि आदि से निग्रह दुष्ट निग्रह भी है भक्ताओं ग्रह दुष्ट निग्रह इत्यादि प्रयोजन के लिए ब्रह्म प्रतिष्ठा है ब्रह्म प्रतिष्ठित होता तो है जिस शक्ति के द्वारा प्रतिष्ठित माने प्रवर्तित है ब्रह्म की प्रवृत्ति होती है सा शक्ति और ब्रह्म ही वाह शक्ति ब्रह्म ही भाई कहा माने शक्ति और ब्रह्म को एक कार्य कारण को अभेद करके कहा जाता है जैसे घट जो है वित्ती ही है वित्तीय से अतिरिक्त नहीं कार्य को कारण में एक करके कहा यदि शक्ति कार्य कोटी की है और कारण ब्रह्म है वो, जा है। है, वो है शक्ति का रहे कार्य कार्यकाल एक करके कहा शक्ति शक्ति बतौर अन्यवाद शक्ति और शक्तिमान को अभेद करके कहा गया क्या अवेद माना जैसे कार्यकाल में अभेद मानते उसी प्रकार शक्ति और शक्तिमान को अभेद मान करके एक मान करके ये कहा शक्ति की मैं प्रतिष्ठा हूं ये शक्ति शक्तिरूप मैं हूं ये कहा ठीक है वे कहते हैं सा शक्ति ब्रह्म जिस शक्ति के द्वारा परमात्मा भक्तों के लिए अनुग्रह करना और निग्रह अनुग्रह करना निग्रह करना इत्यादि का कर, काम के लिए प्रतिष्ठित हो जाते वो शक्ति मैं ही हूं या तो होगा सा शक्ति ब्रह्म कथम समानाधिकरण तथा वह शक्ति ब्रह्म समानाधिकरण कैसे होगा शक्ति शब्द स्त्रीलिंग है और ब्रह्म नपुंसक है दोनों की एक विशेषण विशेष कैसे होगा वो शक्ति वही होकर के ये प्रश्न है सा शक्तिर ब्रह्म वह शक्ति शक्ति शब्द स्त्रीलिंग का वाचक शब्द है और ब्रह्म नपुंसक वाचक शब्द है तो कैसे समानाधिकरण होगा यहां विशेषण विशेष भाव कैसे होगा वह शक्ति वहीं होकर के प्रश्न आया तो शक्ति शक्ति बतोर अन्यवाद बोला शक्ति और शक्तिमान को अभेद करके कहा वेद बुद्धि को लेकर के कहा वह महूं कहा व्याख्या दूसरी व्याख्या ब्रह्म प्रतिष्ठा पूरे श्लोक का अन्य प्रकार की व्याख्या ब्रह्म में सगुण ब्रह्म विशिष्ट ब्रह्म जिसको ईश्वर कहते हैं उसके प्रतिष्ठा जो निर्विशेष वो मैं माने हम तो प्रत्येगात्मा में लाना के बहुत पहले निर्विशेष का प्रतिष्ठा महूं कहा था पहले व्याख्या में अब की व्याख्या में सविशेष का प्रतिष्ठा मही यह भी हो सकता है इस श्लोक का व्याख्यांतरमा अन्य व्याख्या है व्याख्या अनंतर महा अथवा करके वाच्य का अथवा ब्रह्मश वाच्यत्व ईश्वर ब्रह्मशबद का वाच्यार्थ होता है क्या होता है ब्रह्म का वाच्य है वो ईश्वर जिसको बोलते हैं सभी सविकल्पकम ब्रह्मा विकल्प के सहित माया सहित है वो विकल्प के सहित है जो ब्रह्मा वो ब्रह्म को या ब्रह्म शब्द ब्रह्म ही के ष्ठ में ब्रह्मशब्द वो है उस ब्रह्म का तस्व ब्रह्म उस ब्रह्म का निर्विकल्प को बनाने नान्य हो निर्विकल्प भाव त्रिवात होने के पश्चात मैं निर्विकल्प महू हो प्रतिष्ठा उस ब्रह्म की माने ईश्वर इस जिसको माना गया उसकी प्रतिष्ठा महू कहना है अन्य कोई प्रतिष्ठा नहीं उसकी बहियों ना अन्य नहीं ना अन्य प्रतिष्ठा माना आश्रय अन्य कोई आश्रय नहीं उस सविशेष ब्रह्म का आश्रय दूसरा कोई ना महिला किम विशेषता क्या विशेषण से उत्तर ब्रह्म है सब यही धर्म लगाया वहां पर जो यह लगाया था अमृत से अव्य शाश्वत से धर्म से सुख इत्यादि यही है ठीक है कहते हैं विशेषणानी पूर्वदेव पूर्वद अपरवृत्तिया इत्यादि विशेषण पहले वाली व्याख्या में जैसे विशेषण प्रवृत्ति ना हो जैसे अमृत का अर्थ अविनाशी बोला और अव्यय का अर्थ अपय रहित बोला यही है शाश्वत का अर्थ नित्य कहा नित्य बने अपिकारी अभिकारी नहीं कहा जैसे लगाया था वैसे अर्थ कर रहे के दोष के निवृत्ति के लिए कहा विशेषाह जित्य विशेष ने जैसे जैसे पहले में हम कहा हमने कहा उसको पूर्व अपनुक्ति आनी देते पुनर्वृत्ति रहो इस तरह से लेना चाहिए ये तीनों में होने की संभावना है दिखते कहा अमृत से अव्य शाश्वत नित्य कहा हुआ है तो तीनों अविनाशी देख रहे थे ती, तीन दिख रही है तो पुनरवृत्ति करने के लिए कहा अमृत का अविनाशी अव्यय का अर्थ विकारी ना हो अविकारी और शाश्वत वित्य का नित्य का अर्थ अपय रही जैसे कहा वैसे विशेषण इस व्याख्या में भी लेना ईश्वर पर एक व्याख्या अभी सबसे ब्रह्म तद अनेन अध्यायना ये सारे के सारा सारा से चतुर्थ अध्याय के द्वारा जो चल रहा अध्यायना क्षेत्र क्षेत्र संयोग संसार कारण क्षेत्र और क्षेत्र के का जो संयोग है संबंध है आत्मा का और शरीर आदि का जो संबंध है संसार के कारण यही है जो शरीर आदि के साथ संबंध होने पर सुखादि वृद्धि पनेगी कर्मा में आसक्ति होगी रजगुण गोला तो कर्म में आसक्ति होगी शतगुण काल में सुखादि के लिए करेगा तो मूल में प्रमाण इत्यादि के द्वारा सताया जाएगा यह स्थिति है। तो क्षेत्र बने अनात्म पदार्थ जितने क्षेत्र कोटि में है और क्षेत्र के बने आत्मा के दोनों के संबंध से क्षेत्र क्षेत्र के अनेक अध्याय ने इस अध्याय के द्वारा सिद्ध किया है क्षेत्र क्षेत्र तो के संयोग क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग इसका संसार कारण तो ये संसार, संसार का कारण यही है तो देवता आदि पशु आदि होने में जाने के कारण यही है दोनों का संबंध होने से होता है प्रश्न पंच प्रश्न द्वार द्वारा पांच प्रश्न किया हुआ था शुरू में भूमिका में इस अध्याय पुरुष प्रकृति तो भूखते गुणान कहा था त्रयोदश अध्याय में तो वो गुण के साथ संबंध कैसे होता है एक प्रश्न था प्रकृति तो पुरुष का प्रकृति के साथ संबंध कैसा गुणों के साथ संबंध कैसा होता और गुण कौन है क्या है गुण कौन कौन गुण है दूसरा प्रश्न तीसरा प्रश्न था और बंधन कैसे बनते हैं बंधन के कारण गुण कैसे बनते हैं तीसरा प्रश्न था चतुर्थ गुण से मुक्त कैसे होगा और मुक्त का लक्षण पांच हुआ था ये पांच प्रश्न इस अध्याय में निरूपण हुआ है त्रयोदश अध्याय के इक्कीसवें श्लोक के बीच बनाकर के पांच प्रश्नों का मैंने हुआ है पंच प्रश्न निरूपण द्वारे ना पांच प्रश्नों के निरूपण के माध्यम से इसके द्वारा माने दो बातें एक तो क्षेत्र क्षेत्रों के संसार का कारण इस अत्यास में निरूपण हो गया और दूसरा पांच प्रश्नों के निरूपण के द्वारा सम्यक ज्ञान से जो यथार्थ ज्ञान होगा अम परमाश विज्ञान इसके द्वारा सकल संसार निवर्धकत्व सम्यक ज्ञान में संपूर्ण संसार के निवर्तकत्व है यह सिद्ध कर दिया संपूर्ण संसार का निवृत्ति कैसे हो गई ब्रह्मही प्रतिष्ठा हम मान संसार की निवृत्ति अवस्था मान अभाव अवा, अवा, काल में ब्रह्म में प्रतिष्ठाओं का आता है यही है संविज्ञान से सगल संसार निवृत्त काम संविज्ञान मान यथार्थ ज्ञान जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य ज्ञान अहम ब्रह्मा विज्ञान यही संविज्ञान है सकल संसार निवर्तन तो संपूर्ण संसार के निवर्तक समेक ज्ञानी होता है सिद्ध करते हैं इस अध्याय क्यों जब सकल संसार के निवृत्ति काल में क्या मानता है ब्रह्मोड़ी अहम प्रतिष्ठा मानता है मैं प्रतिष्ठा हूं ब्रह्म की मानता हूं हम ब्रह्मास्म बुद्धि को होता है इतनी ये तथा उपादय यह सब ग्रहण करते हुए करने वाले भगवान भाष्यकार के द्वारा मुमुक्षों यत्न साध्यम मुमुक्षों के प्रयत्न साध्य है करना चाहिए सब जो जो कहा गया गुण को समझना चाहिए कैसे उसे बाहर होना गुण से पार कैसे करना यह सब समझना चाहिए पूर्वक करना चाहिए कर्तव्य बनता है मोक्षों के लिए और मोक्ष यत्न साध्य तुम गैर अचाल्यवादि और गुण से जो चलायमान न हो यत्न साध्य है अभी गुण से चलायमान हो रहा है मोक्ष किंतु चलायमान न हो सके सुखादि में आसक्ति न हो विषय सुखादि में आसक्ति न हो कर्म में आ आसक्ति न हो निरादी में आलस्य न हो इस्थिति के लिए प्रयत्न साथी है धीरे धीरे धीरे करके बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे तो एक दिन हम इस्धावस्था में पहुंच जाएंगे जैसे पर्वत चढ़ना है एकाएक नहीं चढ़ पाएगा धीरे धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते चढ़ चर जाएगा प्रयत्न साथी होता है तो मोक्षों के लिए प्रयत्न साथी है ये सारे के सारे धर्म जो बताए गए यहां मैंने मर्तोप तो, में बैठा हुआ व्यक्ति को और बनाने के लिए ये साधन है सभी गुण अति गुणों का अतिक्रमण करना धीरे धीरे होगा चलते रहे और मुक्त से आयत्न सिद्ध और मुक्त मुक्त हो चुका जो गुणों से मुक्त हो गया है उसके लिए प्रयत्न करने का आवश्यकता है स्वतः सिद्ध है।, है पहले प्रयत्न सिद्ध है कालांतर में स्वतः सिद्ध है यही लक्षण जितेंद्र यही लक्षण है मुक्त के लिए स्वतः सिद्ध लक्षण है निर्धारित हो गया इस अध्याय में यही है जाए, पांच प्रश्नों के रख करके इस अध्याय निरूपण हो गया ये समझ तो ये बहुत मार्मिक अध्याय है, त्रयोदश अध्याय चतुर्दश अध्याय शरीर से पृथक कैसे होना ये सब बातें हैं। दोनों अध्याय में बहुत सारे विचार किया गया आगे भी करना तो यही बातें हैं, केवल प्रकार बदल जाना है आपका अनका विचार होना है एक संसार वृक्ष की कल्पना करेंगे आगे तो ये संसार वृक्ष का मूल के सहित संसार वृक्षा तो संसार वृक्ष कल्पित है मूल परमात्मा है।, है दोनों को समझने पर एक त्याज्य हो जाएगा एक ग्राही हो जाएगा ये स्थिति है। उस पूरे संसार और परमात्मा का जो स्वरूप तीन भाग में विभक्त करके अंत में पटवारा करके बोलेंगे जो कार्य वर्ग है क्षर कहा जाएगा और कारण है अब मैंने अभ्यक्त जिसको बोलते हैं प्रकृति बोलते हैं वो अक्षर शब्द से कहा गया और निर्विशेष आत्मा वहां हां, उत्तम पुरुष शब्द से कहेंगे संसार की चर्चा यही है क्षरा सर्वाणु भूताण यही है और उत्तम और पुरुषस्तम्य परमात्मा युद्ध उसको परमात्मा शब्द से कहा जाता है किसको उत्तम पुरुष को यह सब बातों की चर्चा पंचोदश अध्याय बनाया जिसको पुरुषोत्तम योग कहते हैं जिसको पुरुषोत्तम कहा उसी शब्द से पुरुषोत्तम योग कहा पंचम पंचमदश अध्याय को ये चर्चा होगी किंतु अभी अभी शुरू करना ठीक नहीं है मैं नीचे जाने वाला हूं तो और नीचे से आने के बाद जैसी स्थिति होगी अगर पाठ चलाने के योग्य यदि आऊंगा ठीक रहे चक्षु मेरे ठीक रहे तो मेरे तो और कोई इच्छा नहीं है मन में एक ही है इसी के संस्कार बन जाए थोड़ा इसके लिए थोड़ा थोड़ा थोड़ा मैं साधना के साथ साथ ये भी एक पाठ जैसे तैसे करते रहें क्यों सुनते सुनते कुछ विचार में आ जाता है कि छोड़ने का मन तो मुझे नहीं है अभी वेदांत एक पाठ चलाने का विचार है बाकी तो मैं थक गया हूँ कर नहीं सकता तो नीचे से आने के बाद जो होगी तभी होगा अभी मैं नीचे से वाला हूँ दो दिन है दो दिन में अवतरण भी पूरा नहीं हो पाएगा फिर आकर के दोबारा उसी को करना पड़ेगा इसलिए यही रखते हैं आगे फिर आने के बाद ये स्थिति होगी आप लोगों को पता हो जाएगा ऐसे करेंगे ओम पूर्णवद पूर्णवद पूर्ण पूर्ण गश्य पूर्णश पूर्णमेवावशिष्य